आंतरिक इच्छाओं से रहित बाह्य रूप में चिंता रहित आचरण वाले प्राय मुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं आंतरिक इच्छाओं से रहित बाह्य रूप में चिंता रहित आचरण वाले प्रायः मत्तपुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं अध्याय चौदह समाप्त। अष्टाव्र गीता अध्याय पंद्रह श्रीअष्टावक्र कहते हैं सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य कुर्त हो जाता है परंतु ऐसा न होने पर आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना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 न तुम शरीर हो और न यह शरीर तुम्हारा है नहीं तुम भोगने वाले अथवा करने वाले हो तुम चैतन्य रूप हो शाश्वत साक्षी हो इच्छा रहित हो अतः सुखपूर्वकर हो राग यानी प्रियता और द्वेष यानी अप्रियता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 यह विश्व केवल भ्रम यानी स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं ऐसा निश्चय करो इच्छा और चेष्टा रहित तो हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है एक ही भवसागर था है और रहेगा तुम में न मोक्ष है और न बंधन